अपना अपना भाग्य एवं अनुराग ट्रस्ट बहुत कुछ घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी रूई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर घूम रहे थे हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कभी वे नीले दिखते कभी सफेद और फिर देर में अभी सफेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था सामने अंग्रेजों का एक प्रमोदियां अपने सफेद पार उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर से उधर उधर से इधर खेल रही थी कभी कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डूंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे दौड़ा रहे थे कई किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सद्धैर्य, एक एक चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो में बच्चे किल मारते खेल को उतने छड़ो का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन सारी देह सम्र बल और समूची विद्या लगाकर मानव खत्म कर देना चाहते थे उन्हें आगे की चिंता न थी बीते का ख्याल न था वे शुद्ध तत्काल तत्काल के प्राणी थे वे शब्द की संपूर्ण चाय के साथ जीवित थे सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था उसका न था न छोर यह प्रवाह कहा जा रहा था और कहा से आ रहा था कौन बता सकता है सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें चला जा रहा अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे और चितड़ों से सजे घोड़ो की बाघ थामे वे पहाड़ी उसमें थी जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता के से दो हिलाना सीख गए हैं भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आँख फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे हंस रहे थे और खेल रहे थे उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्द संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे अंग्रेज रमणियां भी थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी तेज चलती थी उन्हें न चलने में थकावट आती थी में मौत आती थी कसरत के नाम पर घोड़े पर भी पैट सकती थी और घोड़े साथ साथ किसी -किसी पर घोड़े भी फटकार सकती थी। दो -दो -तीन, तीन, तीन, चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रभाव में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी उधर हमारी भारत की कुल सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी को कई तहों में सिमट सिमट कर लोक और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेषनों में छिपाकर कर सहमी सहमी धरती में आंख आखे कदम कदम बढ़ रही थी इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरुच खुरच कर पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देख कर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दो मिलाने लगते थे वैसे वह अकड़ चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो घंटे के घंटे सरक गए अंधकार गाढ़ा हो गया बादल सफेद होकर जम गए मनुष्यों का वता एक एक कर छीण हो गया अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था हम वहीं के वहीं बैठे थे सर्देसी मालूम हुई हमारे ओवरकोट भीग गए थे पीछे फिरकर देखा वह लाल बर्फ की चादर की तरफ बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था सब सन्नाटा था तली की बिजली की रोशनियां दीप मालिका से जगमगा रही थी वह जगमगाहट दो मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कापता हुआ लहरे लेता हुआ हुआ जल प्रतिबिंबों का सौ गुना हजार गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया रोशनियां मानो मर गई जगमा लुप्त हो गई वह काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के पीछे छिप गए बाँस की वस्तु भी न दिखने लगी पास की वस्तु भी न दिखने लगी मानो यह घनी भूत प्रलय थी सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया एक शुभ्र महासागर सृष्टि के सारे अस्तित्व को डुबो दिया ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भे सफेद सुनता की सफेद सुनता ही फैली हुई थी ऐसा घना कोरा हमने कभी न देखा था वह टप टप टपक रहा था मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था वो प्रवाह न जाने किन में में जा था। उस सुब्र दो मित्रों का होटल मिला दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए हम दोनों आगे बढ़े हमारा होटल आगे था ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे हमारे ओवर कोट तर हो गए थे बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के बिस्तर में तो छिपकर अच्छा शो रहना चाहता था पर सात के मित्र की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता ना था और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा ना था उन्होंने कहा आओ जरा यहां बैठे हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक एक बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए पांच दस पंद्रह मिनट हो गए मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ मैंने खिंचा कर कहा चलिए भी अरे जरा बैठो भी हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से इस जोर से बैठा लिया गया हो तो चारा न लाचार बैठे रहना पड़ा सनक से छुटकारा आसान न था और यह जरा बैठना जरा न था बहुत था चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले देखो वह क्या है मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ से दूर एक काली सी मूर्त हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी मैंने कहा होगा कोई तीन गज की दूरी से देख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा था नंगे पैर है नंगे सिर एक मैली सी कमीज लटकाए हैं पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है कहाँ जाना चाहता है उसके कदमों से कोई जैसे कोई न अगला है न पिछला है न दाया है न पाया है पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्ति में देखा कोई दस बरस का होगा गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी है माथा जैसे न देख पाया वो जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था न नीचे की धरती न ऊपर चारों तरफ मैला हुआ फैला हुआ कोहरा न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था मित्र ने आवाज दी एह उसने जैसे जाग देखा और पास आ गया तो जा रहा है उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी दुनिया सो गई तू ही क्यों घूम रहा है बालक मौन मुक, फिर, मुक, फिर भी बोलता हुआ रहा। और जूठा खाना फिर नौकरी करेगा हाँ बाहर चलेगा हाँ आज क्या खाना खाया कुछ नहीं अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा यही सो जाएगा हाँ कहा कपड़ों में बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा आंखों मानो आंखें मानो बोलती थी यह भी कैसा मूर्ख मु... प्रश्न माँ बाप कहाँ हैं हैं कहा, है? है? कहा? पंद्रह कोच दूर गांव में तो गया हाँ क्यों मेरे कई छोटे भाई बहन सो भाग गया वहाँ काम नहीं रोटी नहीं बाप भूखा रहता था और मारता था माँ भूखी रहती थी और रोती थी सो भागाया एक साथी और था उसी गाँव का मुझसे बड़ा था दोनों साथ यहाँ आए अब वो नहीं है कहाँ गया मर गया मर गया हाँ साहब ने मारा मर गया अच्छा हमारे साथ चल व साथ चल दिया लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे वकील साहब वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए कश्मीरी दोसाला लपेटे थे मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी शोर में हल्की सी झुंझलाट थी कुछ लापरवाही थी अहा, फिर आप कहिए आपको नौकर की जरूरत थी ना देखिए लड़का है कहां से ले आए इसे आप जानते हैं जानता हूं यह बेमान नहीं हो सकता अजीय पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं बच्चे बच्चे में गुन छिपे रहते हैं आप भी क्या अजीब है उठा लाए कहीं से लो जी यह नौकर लो मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा आप भी जी बस खूब है अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए आप मानते ही नहीं मैं क्या करूं माने क्या खाक आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं अच्छा भंग सोने जाते हैं और वह चार रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मशहरी पर सोने छट चले गए वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे क्या है इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था अंग्रेजी में मित्र ने कहा मगर दस दस के नोट हैं नोट ही है शायद मेरे पास नोट ही शायद मेरे पास है देखो सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे अब हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे लड़के के दांत बीच बीच में कटखटा उठते थे कड़ाके की शर्दी थी मित्र ने पूछा तब मैंने कहा दस का नोट ही दे दो सब पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे अरे यार बजट बिगड़ जाएगा हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं है तो जाने दो यह दया ही इस जमाने में बहुत है मैंने कहा मित्र चुप रहे। रहे जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोली अब आज तो कुछ नहीं हो सकता कल मिलना वो होटल डीपअप जानता है वही कल दस बजे मिलेगा हाँ कुछ काम देंगे हुजूर हाँ हाँ ढूंढ दूंगा तो जाऊं हाँ ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा कहाँ सोएगा यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया हम भी होटल की ओर बढ़े हवा तीखी थी हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा भयानक सीत है उसके उसके पास उसके पास बहुत कम कपड़े कम बहुत कम कपड़े यह संसार है यार मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो फिर किसी और की चिंता करना उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ जो कहो लाचारी कहो न्यूट्राई कहो या बेहयाई दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा व बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डीपअप में नहीं आया हम अपने नैनीताल शहर खुशी खुशी खत्म करने कर चलने को हुए उस लड़के की आश लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी लाया बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर मर गया मरने के लिए उसे वही जगह वही दस बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चादर चिपक गई थी मानो दुनिया की बेहे ढकने के लिए प्रकृति ने सौ के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था सब सुना और सोचा अपना अपना भाग अनुराग ट्रस्ट